से, आदि की से की, सहायता ज्ञानेंद्रियों क्या और वाद आदि कर्मेंद्रियों की सृष्टि करता है या रचना करता है इस वाक्य में का कर्ता कौन है? सृजती अहंकार अच्छा ये तन मात्राए बोलो सब्दन मात्रा क्रम से बोलो और ये स्रोत आदि इंद्रिया क्रम से बोलो स्रोत ठीक है अब लग सात्विक अहंकार क्रम से शब्द तन मात्रा आदि की सहायता से स्रोत आदि ज्ञान इंद्रियों की और वाग आदि कर्म इंद्रियों की रचना करता है तो सात्विक अहंकार शब्द तन की सहायता से किसी रचना करेगा की ज्ञान इंद्रियों को सहायता से किसकी रचना रचना होगी स्त्रोत्र की तो स्त्रोत्र जो है शब्द को ग्रहण करता है और सात्विक अहंकार स्पर्श मात्रा की सहायता से किसकी रचना करेगा त्वक इंद्री की तो त्वक तो जो है स्पर्श को ग्रहण करती है और इसके बाद सात्वी अहंकार किस तन मात्रा की सहायता से रूप तन मात्रा की सहायता से किसकी रचना करेगी तो चक्षु की तो चक्षु किसको ग्रहण करता है और फिर सात्वी अहंकार बोलो रस तन मात्रा की सहायता से रसना है जुगा की तो ज्युगा किसको ग्रहण करती है और इसके बाद क्या आया गन्ध तन मात्रा किसकी सहायता से त्विक अहंकार गंध तन मात्रा की सहायता से ग्रहण की सृष्टि करता है ठीक है तो ये ये बहुत अच्छा इस समझ में आता है तो पंक्ति लग जाएगी तो कैसा पंक्ति लगाएंगे सात्विक सात्विक अहंकार आक्रमेण सब तन मात्रादि नाम सहाकार ज्ञानेन्द्रिया सृजती लग गया क्या से एक दूसरा वाक्य बना लो सात्विका अहंकार शब्द तन मात्रण वाग आदि अहंकार क्रम से साहकार की सहायता से वाग इंद्री की रचना करेगा किसकी सहायता से वाग इंद्री की रचना करेगा यहाँ भी समझना सरल है क्यों वाग का कार्य क्या है शब्दोच्चारण करना स्रोत इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है, है या ज्ञान का साधन है उसके उच्चारण का साधन है ठीक है उच्चारण के साधन है रहती आठ स्थान है जैसे पाणनी पाणनी शिक्षा में आठ स्थान बताए वाक इंद्री के अठो स्थानी वर्णा नाम क्या है उरा तिरा कंठ ये जो क्या निशान है ना आकू विनाम कंठा इक्की मूर्धा इन सभी स्थानों में भाग इंद्री रहती है ठीक है तो वो जो है एक, तो तो एक ही इंद्री संपूर्ण ये संपूर्ण में व्याप्त होकर कौन इंद्री रहती है त्वक इंद्री सब शरीर वर्ती का है ना तो एक ही त्वक जो पूरे शरीर में है तो जब तो व्यक्ति आठ स्थानों में भाग इंद्री भी रहेगी क्या है तो क्या हो गया आपको क्या परेशानी है है ना? वाघ इंद्री, हाँ। इंद्री, तो इंद्री है उसके द्वारा द्वारा के शब्द हर समय वहाँ है अब इसे देखना चक्षु इंद्री कितनी है बताइए एक है पर दो दो एक ही इंद्री दो गोलक में काम कर रही है ना एक इंद्री इंद्री तो एक ही है पर तो दो गोलक में काम कर रही है आपकी तो अब वो अब जैसे पूरे शरीर में है तो आठों स्थान पर वो है अब जब सहकारी कारण होंगे जिस सहकारी कारण होने पर क्या होगा शब्द का उच्चारण होगा और वो शब्द का उच्चारण कैसे होता है पढ़नी शिक्षा पढ़िए शिक्षा से मालूम हो जाती है थे थे वो जीवाचालन तो साकारी कारण है ना हा? साकारी मतलब तो एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण कारण कारण होते हैं तो सभी के कारन के कारन से होने पर ही कार्य की निष्पत्ति होती है केवल मिट्टी से घटनी बनेगा सब कुछ चाहिए ना भी सब चाहिए ऐसा वो क्या है की वायु का संयोग ऐसा सब कंठतालु का विघात पूरा पूरा सब चाहिए सब तो कुछ होना चाहिए आठ स्थानों पर आगे देखेंगे पे, और ये साहकार है।, है ना रस, मात्रा की सहायता से किसकी रचना करेगा किस कर्म इंद्री की पानी की पानी की है ना पानी से तो पानी से किसी को पकड़ता है, है। इस स्पष्ट है? है ना वैसे स्पर्श का ज्ञान तो, तो से होता है पर ग्रहण करना ये किसका काम है पानी का और स्पर्श सात्विक अहंकार रूप तन्मात्रा की सहायता से किसकी रचना करेगी पाद की और सात्विक अहंकार किसकी सहायता से रस मात्रा की सहायता से वायु की और दंड तन की सहायता से उपस्थित की रचना करता है ऐसा बताया उनकी लग जाएगी अच्छा तट तो सहाकार बिना यो और सात्विक अहंकार उनकी सहायता के बिना ही जिनकी सहायता के बिना सब मात्रा आदि की सहायता के सात्विक अहंकार सब तन आदि की सहायता के बिना ही मन की रचना करता है मन की तो सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होगा बिना किसी तन्मात्रा की सहायता से ठीक है बिना किसी तन की सहायता से सात्विक अहंकार के द्वारा मन की रचना होती है क्या सब्जिन यहाँ नहीं घटेगा वो तो पर घटा ज्यादा में सब सब तो नहीं तो नहीं घटेगा अभी ये सात्विक की सहायता के बिना ही मन को रचता है वो मन की उत्पत्ति जब होती सात्विक अहंकार से तो उसमें तन की सहायता नहीं है इसीलिए क्या है कि मन का सवीन्द्रियों के साथ संयोग हो जाता है, है ना सवीन्द्रियों के साथ संयोग तो हो जाता है मन सामान्य है? है मन के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है कोई कार्य मन के बिना नहीं सब कुछ मन से ही होता है आगे देखेंगे तो ये ऐसा इन्होंने बताया कि इंद्रियों की सृष्टि इन्होंने अहंकार से बताई किससे बताई अहंकार से बताई और, तन... और इससे दो बार आया ना एक तो था वैकारिका ऊपर बोला था कि उससे सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिया उत्पन्न हुई और बाद में क्या बोलते हैं कि इंद्रियों को उत्पन्न करते समय तर्मात्रा की सहायता लेते हैं। तो दो पक्ष हो गए ना यहाँ पे हैं? दो पक्ष हो गए लग रहा है दो पक्ष बताए पहले तो सीधे अहंकार से उत्पत्ति इन्होंने बता दी और फिर किसकी सा, इन्होंने सहायता बताई सब तक किसकी लेकिन ऐसा भी आप ध्यान देंगे की राजा का अहंकार सहायक होगा क्योंकि बताया ना सात राजा सहंकार दोनों अहंकारियों को अपना अपना कार्य उत्पन्न करने में सहायक हो रहा है तो जो ऊपर पक्ष कहा गया था 25 संख्या पर तो वहां भी जो राजा सहंकार सहायक बनेगा जब सीधे उन्होंने शास्विक अहंकार से उत्पत्ति मानी है और यहाँ पर जो उत्पत्ति तनमात्रा अच्छा ठीक है यहाँ तन मात्रा की जब सहयोग लिया है तब भी राजा सहंकार तो हेतु बन रहा बन ही रहा है बन रहा है तन मात्रा की तन्मात्रा और राजा अहंकार दोनों पैसा जी बन गए इनके अनुसार चलिए बोलो है? मन की हाँ सबकी तन मात्रा की सहायता तो तो नहीं है है ना नन्मात्रा की सहायता नहीं है इसमें राजा अहंकार तो सहायक है क्योंकि क्यूँकी रजोगुण कैसा होता है प्रवर्तक रजोगुण के बिना तो सात्विक अहंकार की या तमस अहंकार की अपना अपना कार्य करने में कुर्ति ही नहीं हो सकती है है? प्रधान कौन है सात्विक अहंकार मन की उत्पत्ति में सात्विक अहंकार प्रधान है वो कैसा है सहायक है क्योंकि ये प्रकृति के गुण है प्रकृति के गुण है तीनों रहते हैं कोई कम कोई ज्यादा कोई एक रह सकता है इसलिए राजा अहंकार है ही सहायक उसमें ठीक है अब यहाँ से मतांतर आता है किन्तु कुछ लोग इंद्रियाणी भूत कार्याण आहू किंतु कुछ विद्वान कुछ इंद्रियों को भूतों का कार्य कहते हैं कुछ इंद्रियों को भूतों का कार्य कहते हैं भूत मतलब पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तो से तो मत, मत बता रहे हैं ए? मत है। क्या बोला यहाँ पर रे अभी बोल रहा हूँ इसमें नयायिक मत देखना अभी है ना नैयायिक मत में तो हमने बताया था कि वाक पाणी पात पायु और उपज से एक, एक कर्म इंद्रिया नहीं मानी जाती हैं क्यों क्योंकि वे अपने आश्रय स्थान से प्रखट नहीं और जो ज्ञान इन्द्रिया मानी जाती हैं तो ज्ञान इंद्रियों में आप देखेंगे ज्ञान इन्द्रियों में मन कैसा है नित्य मन कैसा है और परमाणु रूप है तो मन तो किसी प्रकार से नहीं है ना यहाँ पर क्या लिखा है कानचित इंद्रियाणि भूत कार्याणि कार्याण उच इंद्रियों को भूतों का कार्य कहते हैं तो मन नित्य है तो मन किसी का कार्य हो सकता है तो मन तो भूतों का कार्य नहीं है और अन्य इंद्रियों के बारे में देखो ये जो स्रोत्र इंद्रिय है ना तो नयायिक मतानुसार ये कर्ण छिद्र के अंतर्गत रहने वाला आकाश ही क्या है स्रोत इंद्रिय है न कर्ण छिद्र के अंतर्गत रहने वाला आकाशीय स्रोत हुए है और ये ये और इसके अतिरिक्त और कौन कौन इंद्रिया हो जाएंगे इस पर सिन्द्री इस पर इंद्री वायु का कार्य है वायु का कार्य है और ये चक्षु इंद्री किसका कार्य है तेज का कार्य है और रसना रसनाइंद्री है जल का कार्य है और घ्राण इंद्री किसका कार्य है पृथ्वी का कार्य है तो इंद्रिया कैसी है ये भौतिक हैं और ये भौतिक इंद्रिया किसके मत में बताई गई अभी नयायिकों के मत में बताई गई इंद्रिया भौतिक हैं और इनमें एक तेरा सूत्र है उसमें बताया गया है कि इंद्रिया भौतिक हैं सूत्र यदि संख्या लिखनी हो तो एक तेरा लिख लेना और फिर जा करके आप उसको देख लीजियेगा उसमें एक बारह एक बारह उसने इंद्रियों को भौतिक बताया है जो पांच ज्ञान इंद्रियां है ना तो पांच ज्ञान इंद्रियों को भौतिक का है भौतिक मतलब भूतों की कार्य है तो न्याय वैसे दर्शन में कितनी इंद्रियां मानी जाएंगी मन से इच्छा उसे भूतों का कार्य कितनी हो जाएंगी? पांच इंद्रिया भौतिक हो जाएंगे मन भौतिक हो सकता है क्योंकि वह कैसा है नित्य है जो कार्य होगा वो तो अनिश् होगा मन नित्य होने से कार्य नहीं हो सकता है अब आप देखेंगे कि इसमें भी देखो थोड़ा अंतर सांकर शांत में भी इंद्रियां भौतिक हैं। तो वेदांत परिभाषा में जो प्रक्रिया जी है पंचदशी में जो प्रक्रिया दी है उसके अनुसार इंद्रियां भूतों का कार्य हैं। तो अंतर देखना तो कैसे भूतों का कार्य हैं? अपंकृत भूतों का कार्य है कैसे अपंशीकृत भूतों का कार्य है, है ना अब अपंशीकृत भूत देखना की जैसे चौबीस तत्व कहे गए प्रकृति है महत है अहंकार है एकादश इंद्रिया है पंच तन मात्रा है हैं। पंचभूत है। पंच भूत हैं। अभी भूतों की उत्पत्ति तो नहीं आई इसमें अभी इसमें पूर्व में आ चुकी है नहीं कहाँ आई है अभी अच्छा हाँ ठीक है आता भूत चुटते हम ठीक है तो जो पंच भूत उत्पन्न हुए ना तो ये पंचभूत कैसे हैं पहले अपंचीकृत कैसे हैं? अलग अलग है ना और फिर क्या होता है कि भूतों की रचना करके भगवान पंचीकरण करते हैं पंचीकरण करते हैं मतलब सभी को सभी में मिला देते हैं, सभी को सभी में पंचीकरण की प्रक्रिया इसी बताई जाती है जो तो पंचभूत है ना तो प्रत्येक भूत के दो दो भाग करेंगे प्रत्येक भूत के दो को भाग करेंगे अब दो भाग करके एक भाग पृथक रहेगा अब एक पृथक रहेगा दो तो हो गए ना तो जो अर्ध आधे आधे भाग हो गए ना तो जो आधा भाग हो गया तो एक तो एक आधे के मतलब एक बटा दो वन बाई टू है ना एक बटे दो को फिर कितने करेंगे चार चार चार भाग कर देंगे चार भाग पृथ्वी के जो पृथ्वी का आधा हिस्सा था उसके चार भाग जल के आधे हिस्से के कितने भाग और तेज के आधे हिस्से का और वायु के हवाकाश के आधे हिस्से के चार भाग हो गया ना चार चार भाग पहले तो, तो मतलब क्या दो भाग किए आधा आधा हो गया फिर आधे से चार चार भाग करिए और पृथ्वी का मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो पहले आधा भाग था और एक चौथाई एक चौथाई किसका जल का एक चौथाई तेज का एक चौथाई वायु का एक चौथाई आकाश का मिलाने से कितनी बन गई ये पृथ्वी और जल का मतलब जल से दो किए थे आधा और फिर एक एक चौथाई पृथ्वी आदि चारों की जल हो गया इस प्रकार जो क्या होता है पंचीकरण होता है तो पंचीकरण ऐसा है ना छोटी उपनिषद में त्रिवृतकरण सुना गया है और तो त्रिवृतकरण को आचार्य पंचीकरण का उपलक्षण मानते हैं है ना तो छानदोक में वहाँ तीन भूतों की सृष्टि शुण... शुण... सुनी गई है और तेसरी उपनिषद में पंचभूतों की सृष्टि सुनी गई है ठीक है तो पंचीकरण का तो मतलब ये जो तो भूत जो कहते है ना पंचभूत है तो ये पंचभूत कैसे यहाँ पंचीकृत कैसे है, है पंचीकृत है ध्यान रखिएगा वे कैसे है पंचीकृत भूत है और वे भूत पहले कैसे थे अपंचीकृत है और जो तत्व है ना जो कहते हैं चौबीस तत्व कैसा भूत है अपंकृत की पंचीकृत अपीकृत ये तो क्या है कि भूतों का कार्य है लोक में जिसको पंचभूत कहते हैं भूत है कि भौतिक भो, है ये भौतिक है भूतों का कार्य वस्तुता ये ये क्या ये भूतों का कार्य भूत तो वो है ध्यान रखना अच्छा तो अब ये अपंकृत भूतों का कार्य का कार है इंद्रियां किसके अनुसार शंकर मतलब इंद्रिया किसका कार्य है अपंचीकृत भूतों का कार्य है ऐसा उनका कहना है अपंशीकृत भूत कौन कौन बोलो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तो कहते हैं कि अपंचीकृत आकाश से स्रोत्र की उत्पत्ति अपंचीकृत आकाश से आकाश भूत है ना और अपंशीकृत वायु भूत से तो तेज भूत से चक्षु की उत्पत्ति और अपंचीकृत जल भूत से किसकी उत्पत्ति रचना की जीवा की और पृथ्वी से अपंचीकृत जो पृथ्वी भूत है उससे किसकी उत्पत्ति होगी ध्रण की उत्पत्ति होगी और अपंचीकृत भूतों के मिले हुए सात्विक अंश से जो अपंजीकृत भूत है ना उनके मिले हुए सात्विक अंश से मतलब सभी के पांचों भूतों के सात्विक अंश से किसकी उत्पत्ति मन की होगी पांचों भूतों के सात्विक मन की तो मन का सबके साथ संबंध हो जाएगा ठीक है तो ऐसा ये एक जो है ना वेदांत परिभाषा में ऐसा कहा गया है तो संकर मत में भी इंद्रिया कैसी हैं भौतिक हैं और न्याय वैशेषिक मत में भी इंद्रिया कैसी है भौतिक है और फिर भी अंतर समझेंगे आप क्योंकि शांकर मत में इंद्रियां भौतिक जो कही गई हैं है अपंकृत भूतों की कार्य हैं किसकी कार्य है अपंकृत भूतों की कार्य हैं और न्याय मत में जो इंद्रियां भौतिक हैं तो दृश्य जो भूत है ना ये इन्हीं दृश्य भूतों की कार्य हैं किसकी कार्य हैं ये दृश्य भूतों की कार्य है तो ध्यान देना न्याय मत में पंचीकरण कुछ नहीं है क्यूँकी उनकी सृष्टि प्रक्रिया परमाणु दृणूप तिरणूप इस क्रम से है तो वह पंचीकरण का कोई स्थान नहीं है ये आता है ना की इस क्या है जैसे कि वायु दो प्रकार की है नित्य और अनित्य तो नित्य वायु तो परमाणु रूप है और अनित्य के कौन कौन भेद किए शरीर इंद्री और विषय भेद से तो इंद्री भी उनके यहाँ ध्यान देना कि जो इंद्रिया हैं वो भी किसके अनित्य भूत का भेद है चक्षु इंद्री अनितेज है ना और रसनाइंद्री अनित जल है और प्राण इंद्री कैसा है अनित्य पृथ्वी है अनित्य के ही तो तीन की पुनस्त्र विधा जो पुनस्त्र विधा कहा जाता है वो नित्य के तीन वेद की अनित के तीन अनित्य के तो इंद्रियां ध्यान देना मानी गई है न्यायिक दर्शन में मन सहित छह जिसमें नित्य है और सभी इंद्रिया कैसी में अनित्य है तो दे के नाच से इंद्रियों का नाश दे के नाच से न्याय वैशेषिक मत में आत्मा का नाश नहीं आत्मा तो नित्य है और शांक मत में देह के नाच से इंद्रियों का नाश नहीं है उसमें गीता में क्या है यज्ञाप क्रामती ईश्वरा बोलो बोलो ग्रेक्वी वायु बोलो कैसा है इसके पहले का हुँ? इसके पहले बोलो ना शरीरम यदापनोतीश्वरा क्या वो शरीरम हाँ कि वो जिस शरीर को प्राप्त करता है और फिर जिस शरीर से उत्क्रमण करता है कौन जीवा मृत्यु काल में शरीर से निकलता है ना तो जब जब मृत्यु काल में जीवात्मा शरीर से निकलता है तो वो इंद्रियों को साथ लेकर जाता है ये वायु जैसे कि वायु गंध को लेकर के जाता है वायु में गंध जाती है ना तो वायु गंध को लेकर के जाता है तो गंधाश्रय पृथ्वी के सूक्ष्म अंशों को लेकर जाता है या केवल गंध को लेकर जाता है, है ना गंधा अच्छा यह इतना ही बताना है कि जिस प्रकार गंध के अधिग्रहण से वायु गंध को ले जाता है जब गंध को लेकर जाएगा तो भी आश्रय तो जाएगा ही इतना ही दृष्टान्त है जिस प्रकार से वायु गंधा अधिग्रहण से गंध को लेकर जाता है वैसे ही क्या है कि जीवात्मा इंद्रियों को लेकर चला जाता है इंद्रियों को लेकर तो देनाथ इंद्रियों का नश बता रही गीता नहीं बता रही है इंद्रिया साध जाती है तो इस प्रकार इंद्रिया कब तक रहेंगी कहते हैं कि वह जीव जिस जिस योनि को प्राप्त करेगा उसकी इंद्रियां सब उसके साथ चली जाएंगी चाहे वह मनुष्य शरीर मिलेगा चाहे पशु शरीर मिले पक्षी शरीर मिले देवता शरीर मिले वो इंद्रियां सब उसी में चली जाती है सूक्ष्म शरीर उसके साथ साथ जाता है पत्थर में भी है पेड़ में भी है पेड़ में पत्थर में जो भी योनि प्राप्त होगी सब में इंद्रिया साथ साथ चली जाती है उसके उपकरण है उसे साथ लेकर जाता है आपको कहीं भागना हो अपना खास सामान लेकर के हम जाएंगे तो खास सामान लेकर के वो जाता है और तो सब तो बोलते हैं जहाँ जायेंगे वहीं मिल जाएगा <laughs> तो ये उपकरण को साथ में रखता है तो कब तक ही तो न्याय मत में अंतर समझे देह नाश इंद्रियों काफी नया दे प्राप्त होगी तो फिर नई इंद्रिया मिल जाएंगी है ना नई इंद्रिया मिल जाएंगी वहां इंद्रिया ध्यान देना प्रले काल में इंद्रियों का नाश होगा वेदांत मत के अनुसार कब होगा और फिर कर्मानुसार जब सृष्टि होगी तो कर्मानुसार फिर इंद्रिया भगवान दे देंगे अथवा यदि वो कोई व्यक्ति मुक्त हो गया तो उसका शरीर इंद्रिय रहेगा खत्म तो प्रकृति का कार्य इंद्रिया किसमें लीन हो जाएंगी अथवा लीन हो जाएंगे अथवा प्रलय मतलब क्या कि यदि मुक्त हो गया तो उसके शरीर इंद्री का संबंध छूट गया अब चाहे इंद्रिया पड़ी रहे प्रलय में लीन हो तो क्या है प्रलय में हो सकती है संबंध छूट जाएगा तो संग मत में इंद्रिया भौतिक है न्याय मत में भी भौतिक है पर दोनों में अंतर आ गया भौतिक होने पर भी दोनों मत में मान कह गए ऐसा इन्हीं के अनुसार इंद्रिया अहंकारिक हैं, अहंकार से जन्म है और सांख्य में भी इंद्रिया अहंकार से जन्म है में पढ़ा था ना वहाँ भी अहंकार से जन्म माने गयी कोई बात नहीं अब देखो ये तो आगे की बात है अभी अभी को लगाइए तो ये कहते हैं की तथ्य ये चित कुछ विद्वान कुछ इंद्रियों को है न नैयायिक भी ले सकते हैं तो मन को छोड़कर कुछ इंद्रियों को भूत का कार्य कहते हैं और सांकर मत में के, के, कुछ कानिचित कुछ इंद्रियों को मतलब तो ज्ञान इंद्र एक हाँ लेकिन यहाँ कानिचिक जब शब्द आया है तो उसमें क्या सांकर मत में सभी इंद्रिया भूत की कार्य हैं सभी इंद्रिया ये ध्यान रखना अंतर हो गया ना तो कानिचिक के पद के कारण एक चीज नैयायिक लेना है और अपने समझने के लिए शंकर मत को ले सकते हैं कि सभी इंद्रिया भूतों बताते हैं ठीक है अब इनका कहना तत्व शास्त्र विरुद्ध इनके अनुसार वह मत शास्त्र है वह मत कैसा है लोकाचार्य के अनुसार शास्त्र नहीं ऐसा ही कहते हैं क्यों ध्यान देना इंद्रियां भौतिक क्यों है तो उसमें थोड़ा आप देखेंगे ऐसा देखो क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना आपो में प्राण बता रहा हूँ कि जल में प्राण है जल में प्राण है तो अब देखना वेदांत में प्राण कोई अलग तत्व है क्या प्राण प्राण तो वायु विशेष है प्राण क्या है प्राण अपान समान जो पंच प्राण है ये है कोई तत्वान्तर तो नहीं है ना नहीं है ना अच्छा तो आपो में प्राण तो जल में प्राण है आप ध्यान रहना की भोजन ना करने से व्यक्ति महीनो जीवित रह सकता है जी, महीनो जीवित है? रह सकता है और जल न पीने से लंबे समय जीवित रहेगा सीधे प्राणों का संकट आ जाता है जल न पीने से तो प्राणों का पोषण के प्राण किसके है? जल के अधीन तो प्राणों का पोषण किसके द्वारा होता है तो जल से प्राणों का पोषण होने के कारण श्रुति कहती है आपों में प्राण आपों में प्राणा क्यों कहती सुब से जब प्राण का पोषण होता इसलिए आपों में प्राण कहती है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जल का कार्य प्राण है इसलिए आपों में कहा है कि जल से पोषित प्राण है इसलिए आपों में कहा है पोषित प्राण अप से पोषित प्राण होने से आपों में कहा अथवा अप का कार्य प्राण होने से आपों में कहा बोलो कहा है ना अच्छा तो अब आप इसी प्रकार से समझ तो जाएंगे तो तेजोमयी वाक कहा गया है सुखी में क्या कहा गया है तो लोग कहते हैं तेजोमयी वाक कहा है इसका मतलब वाक इंद्री तेज का कार्य हैं किसका कार्य है तेजोमयी कहा है तो यहाँ कहना है कि जैसे जल से पोषित होने के कारण प्राण को वापो में कहा गया है वैसे तेज से पोषित होने के कारण वाक इंद्री को क्या कह दिया है तेजोमय शास्त्र के अनुसार घित भी क्या है तेज है तेजस है न पदार्थ अब घित रक्षण करने से वाक इंद्री अच्छा काम करती है आप घी खाकर देखिए जो वक्ता हो बोलते हो घृ के बिना कर देखें घृ खाकर बोले घृ खाकर बोले बहुत अच्छा उच्चारण होगा है ना घी है नी घी इंग्लिश शब्द है आजकल भारतीय भाषाओं में खूब व्यवहार में आ चुका है है ना घी आंग्ल भाषा का शब्द है पूरा पूरा भारतीय भाषाओ सभी भारतीय भाषाओं में देसी भाषाओं जैसा घृत संस्कृत शब्द है घृतम घृतम है क्या न न बटर समन है बटर तो मक्खन है नोनी है और ये घी इंग्लिश है इंग्लिश तो इतना मिल गया पूछो नहीं है तो, तो आए? आए? जो लोग घी घिरे बनाते होंगे हैं क्या अंग्रेज लोग तो नहीं घी बनाते हो तो सकता है ऐसा लेकिन घी शब्द आपकी मराठी भाषा का नहीं है वो तो देखना पड़ता है उसकी वित्पत्ति किससे है आप मराठी शब्द कोश देखेंगे ना तो आपको मालूम हो जाएगी मराठी का नहीं है हाँ मराठी कोष देख के देखिए वो है तो ही नहीं उस भाषा का शब्द नहीं है मराठी है हिंदी शब्द नहीं है घी शब्द हिंदी भी नहीं है अंग्रेजी शब्द है कि हिंदी किसी भारतीय भाषा का शब्द की नहीं हिंदी भी नहीं है अं� मेरा ठीक ये तो अंग्रेजी शब्द आ रहा है भूल मिल गए हैं कि वो व्यवहार में आगे की अंग्रेजी शब्द है वो तो अब ये देखो तो घृत खाने से वाक इंद्री का पोषण होता है घृप तेज है ना इसलिए क्या कहते हैं में प्राणा और मिला मिल गया 33 पेज पर मया मी में मना हे। में ये मन है ये मन मन कैसा यदि भोजन ना मिले तो पढ़ाई में मन लगेगा क्यों अन्न क्या है वो मन का पोषक है अन्न किसका पोषक है मन नहीं लगेगा तो अन्नमयम यह सोम्य मना आगे देखना या सुपी मन का पोषक अन्न को कहती है मन का पोषक किसको कहती है मतलब मन के द्वारा अन, अन्न के द्वारा मन का पोषण होने से अन्न के द्वारा मन का पोषण होता है इसलिए क्या कहते हैं अन्नमयम सौम्य मना हाँ मन को अन्नमय कहते हैं इसके पहले पेज पर आएंगे पहले आप आ जाइए अट्ठाइस पेज पर देखो ये तो लगता है बताया था आपको आपोमया प्राणा मिला आपोमय प्राणा था ना इसको देख लेंगे या छांदोक जल के द्वारा प्राण का पोषण कहती है कहा था ना मैंने शरीर नहीं प्राण करना चाहिए तो मतलब क्या है, है? आपों में या प्राणा और इसके पहले आइए इसके पहले कितने भी बताए हमने आपको बचा दो की तीन दो बताए आपों में प्राण अच्छा और फिर तीस पेज पर देखो तेजोमयी वाक मिल गया तेजोमयी वाक मिल गया तो यहाँ पर क्या है? तेज चक्षु तथा वाक इंद्रिय का पोषक है मिल गया तेज चक्षु तथा वाक इंद्रिय का तो वाक इंद्रिय का पोषक होने के कारण वाक तेजोमयी है तेजोमयी वाक ऐसा कहा जाता है तेजोमयी वाक ऐसा क्यों कहा जाता है तेज है इसे तेजोमयी कह दिया अब ध्यान देना सबसे बड़ा प्रमाण इसमें यही है क्या प्रमाण है सबसे बड़ा कि आपो मया प्राण क्या? आप क्या तो यहाँ पर जल का कार्य है क्या प्राण तो जैसे जल से पोषित होने के कारण प्राण को वापो मया कह दिया है वैसे तेज से पोषित होने के कारण तो वाक।, वाक को क्या कह दिया है तेजोमयी वाक है ना? और अन्य से पोषित होने के कारण क्या कह दिया है अन्नमयम ये सोम मना तीनों की संख्या देख लो तीनों एक ही जगह है छह पाँच चार चंदो योग ठीक है ना तो जो लोग हैं इंद्रियों को घोटिक मानते हैं ना वो ये ये उपस्थित करते हैं क्या अन्नमयम ही सौम्य मना और आपो में वाह आपो में नहीं आपों में प्राण नहीं उपस्थित कर पाएंगे तेजो में ही वाक्य यही बोलेंगे तो वहां ये कहना क्या उत्तर दिया जाता है कि जैसे आपो में प्राणा यह पोषक होने कारण कहा जाता है तो भूत इनके पोषक हैं, भूत इनके जनक नहीं है 26 पेज पर देखो महाभारत का एक जन है 26 पेज पर देखेंगे महाभारत शांति पर्व आप प्यांत चाहते नित्यम धातु सुपंच मिल जाएगा ते, ते से क्या लेना है इंद्रिया करण है ना धातु सु पंच भी पंच भी धातुवी मतलब पंचभूतों के द्वारा से नित्यम आप्याय से वे सदा पोषित होते हैं पांच भूतों के द्वारा वे सदा पोषित होते हैं कौन हैं? इंद्रिया, इंद्रिया किससे पोषित होती हैं? पांच भूतों से वही देखेंगे इस कारण क्वचित इनका भौतिकत्व उपचार से कहा जाता है तो भौतिक इनको कैसे कह सकते हैं उपचार से वास्तव में भूत उनके जनक है या भूत उनके पोषक है कोषक तो है देखो तो ये महाभारत कह रहा है बच्चन अपना पाठ देखेंगे अब तो ये पाठ देख लो फिर पंचीकरण आपको एक बार और दिखा देंगे ये देखिए पाठ तस्तु शास्त्र विरुद्ध हमलोकाचार्य कहते हैं ग्रंथकार की वह मत शास्त्र विरुद्ध है क्यों क्यों शास्त्र विरुद्ध है क्योंकि भूतानी केवलम आप्यायता की भूत तो के, भूत तो केवल इंद्रिया नाम आप पहचानी जोड़ेंगे भूत केवल इंद्रियों के पोषक है भूत केवल इंद्रियों के तो इसका मतलब केवल पोषक इसका मतलब वे जनदन ठीक है तो पोषक होने से वैसा कहा गया है अब ये यहाँ देखो पे, ये देख लो जो पंचीकरण नहीं जानते हैं उनके लिए भी बताता हूँ तेतीस ते तैतीस पेज पर देख लो पंचीकरण लिखा हुआ है ना तो वही देखेंगे नीचे दूसरी पंक्ति पांच भूतों में तैतीस पेज जल्दी निकालो मिल गए पंजीकरण दूसरी पंक्ति पांच भूतों में प्रत्येक को दो भागों में विभक्त करते हैं ठीक है फिर प्रत्येक के अर्ध भाग को यथावत रखते हुए अन्य सभी मतलब चारों के अर्ध भागों को चार भागों में विभाजित करते हैं समझ जाएंगे ना पृथ्वी के आधे भाग के चार भाग जल के आधे भाग के चार भाग वायु के आधे भाग्य चार भाग समझ जायेंगे यह आधे का चतुर्थांश तथा संपूर्ण भूत का एक बटे होता है समझ जाओगे अच्छा अब किसी एक भूत के पूर्व में किए गए अर्ध भाग में अन्य चार ऊटों के आठवें भाग को मिलाने से पंचीकृत भूत बन जाता है जो गणित जानते हैं तो इसको देख सकते हैं पंचीकरण समझ में आ जाएगा एक पंचीकृत पृथ्वी लिखी है ना उसमें जब पंचीकरण होगा ना तो पहले अपंकृत कितनी पृथ्वी रहेगी एक बटे है ना और पृथ्वी कितना रहेगा एक बटे आध एक बटे आध का मतलब क्या हुआ जल जल और ठीक है एक बटे आठ जल एक बटे आठ समझते हैं? मतलब का आठवां भाग और आधे का चौथा भाग ठीक है तो जो गणित जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा ये एक एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा एक एक जोड़ो कितना होगा नहीं एक बटे दो पृथ्वी ये पृथ्वी का छोड़ करके फिर एक एक जोड़ दो तो कितना हो, ना? तो हो गया वो चार हो जाएंगे ना तो एक बटे आठ हो गया वो नहीं नहीं चार बटे आठ नहीं नहीं पृथ्वी का एक बटे दो छोड़ दो अब उधर का जोड़ने से कितना हो जाएगा चार बटे आठ और चार बटे आठ का मतलब एक बटे दो होता है एक बन जाएगा एक है ना ऐसा तो देख हैं होगी नहीं पढ़ा है जानते है जानते जानते हैं हैं ना ना बात ली हैं वो थोड़ा सा ये बता दो समझ जाएंगे चार बटे आठ पांच बटे दस एक थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे तुर तुर तुर तुर तुर जाएं अब देखिए आगे देखेंगे अब देखो पार्ट में एते साम संगतिम बिना अच्छा सब उत्पत्ति बता दी इन्होंने हैं भूत भी बता दिया है ना इन्होंने हाँ तस्मा सब बता दिया है तो चौबीस समझ जाओगे प्रकृति को लेकर चौबीस नहीं एते साम शाम संगति, संगतिम बिना इन सभी के मिले बिना इन सभी के हाँ इन सभी का संघात हुए बिना या इन सभी के मिले बिना जैसे देखो ये जब ईट हो सीमेंट हो पानी जल हो या अलग अलग रखा रहे तो मकान बन पाएगा सबको मिला देते हैं तो मकान बन जाता है मिला कर बनता है ना पहले लोग मिट्टी से मकान बना लेते थे तो मिट्टी को जोड़ जोड़ करके अभी तो नहीं बनाते हैं ना जब ये पहले तो लोग बहुत लोग बनाते थे तालाब से मिट्टी ले आएंगे और मिट्टी को ऐसा ऐसा करके मिट्टी की दीवार बना देंगे वैसे बन जाता था और मिट्टी की दीवार बनाने से और छत पर क्या रख देंगे समझते मिट्टी की दीवार से क्या फायदा है गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है तो हाँ, हाँ तो हम जो उसमें कितना जि, जि, भी ठंडी पड़े और उस उस मकान में ठंडी नहीं लगती थी और गर्मी दिनों उसमें गर्मी नहीं लगती थी ये बहुत सुविधा थी मैंने अब जितना ज्यादा सुविधा बनाते हैं उतने ज्यादा बिजली कूलर सब बिना मतलब खर्च कितना हो जाता है बिजली पानी में बेकार बनाते करोगे तो जैसे देखो मिट्टी है रेत है और पानी है अलग अलग रहने पर कोई कार्य होता है और मिलाने से दीवार बन जाती है वो इससे ही ये महातादी सभी अलग अलग रहने पर कुछ नहीं कर पाते हैं और सबको मिलाने से क्या होता है कि वो एक ब्रह्मांड बन जाता है क्या बन जाता है यहाँ सब की जगह चलो तो अभी देखना इससे सब सबकी अपेक्षा आप समझ लेना पंचभूत पंचभूत ले लो कि अलग-अलग रहते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं और सबको मिलाने पर क्या बन जाता है ब्रह्मांड अच्छा और पंचीकरण है भूतों से पंचीकृत भूतों से ब्रह्मांड बनता है ध्यान रखना कैसे भूतों से पंचीकृत भूतों से इनके मिले हुए बिना या संगतिम बिना एते तो मिले हुए बिना ऐसे कार्य कर पंचभूता न होने से किनका पंचभूताना हो जिसका मिले हुए बिना इनका जनक होने से या मिले हुए न मिलने पर यह कार्यजनक न होने से भित्ती निर्माण वीचे लिखा है ना तो वत के कारण चित्रकार कार लेना जिस प्रकार मिट्टी रेत और जल मिट्टी रेत और बालू का मतलब रेत मिट्टी रेत और जल मिलाकर एक द्रव्य बनाकर एक मिला, मिलाने से एक द्रव्य बन जाएगा ना मिट्टी वालू और जल को मिलाकर एक द्रव्य बनाकर उससे भित्ती का निर्माण हो जाता है भित्ती मतलब दीवार है दीवार का निर्माण हो जाता है उसी प्रकार ईश्वरा ऐतानी एकीकृत ईश्वर इन भूतों को एकत्र करके ईश्वर इन भूतों को मिला कर इन भूतों को पांचों भूतों को मिला अंडताम आपाद का अर्थ है की ब्रह्मांड को बनाता है। ब्रह्मांड को हाँ आपाद आपात अर्थ है ब्रह्मांड को बनाकर तरंता क्या तरंत चतुर्मुखम तरंत चतुर्मुखम सृजती उसके अंदर ब्रह्मा जी की रचना कर लेते हैं किसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड के अंदर चतुर्मुख ब्रह्मा की रचना करते है कौन करते हैं भगवान तो इतना कार्य परमात्मा स्वयं करते है इस तरह इच्छा सदैव सोमिल आपकी रेखा में होती है फिर तरह की परमात्मा ने संकल्प दिया तो परमात्मा के संकल्प से क्या होती है सृष्टि हो जाती है और फिर पंचीकरण करके और वो भूतों से क्या बना देते हैं पंचीकृत भूतों से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड को बना करके वो ब्रह्मा जी की रचना कर देते हैं यो ब्रह्मांड वृद्धा पूर्वम यो वही वेदांत का प्रेरणो नहीं तो वो पहले ब्रह्मा जी को बना लेते हैं अब आज इतनी सृष्टि समष्टि सृष्टि कहलाती है ब्रह्मा जी के निर्माण तक जो सृष्टि होती है वो क्या होती है और इसके बाद की दृष्टि सृष्टि करेंगे आगे जाकर करते हैं अब इस पंक्ति को दोबारा लगाना कि मिले यहाँ पर मिले हुए बिना इन भूतों का कार्य जिनका न होने से जिस प्रकार मिट्टी बालू और जल को मिलाकर एक द्रव्य बनाकर उनसे मिट्टी निर्माण होता है उसी प्रकार ईश्वर एता ने एकीकृत एक ईश्वर भूतों को मिलाकर ब्रह्मांड को बनाकर उसके अंदर चतुर्मुखी रचना करते हैं कौन चतुर्मुखी रचना करता है अब बताते हैं अंडम करते ब्रह्मांडम अंडम क्या करते हैं अंडम अंड कारणानी क्या उत्पाद यती ईश्वर करता है कर लेना कि ईश्वर अंड कारणानी की ब्रह्मांड के कारण और क्या अंडम ईश्वर ब्रह्मांड के कारण और ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं किसको किस सूच करते हैं और ब्रह्मांड को है ना तो ब्रह्मांड के कारण तो ये पूरे पूरे मातादी सब पकड़ ले मातादी सब पकड़ लेना अच्छा ब्रह्मा तो को बताते हैं तो ब्रह्मा वो शरीर इंद्रिय भी देते हैं शरीर इंद्रिय भी देते हैं अच्छा तो ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर भगवान बनाते हैं ये मानना पड़ेगा और शरीर में देखना ये स्थूल शरीर है ना इस्कूल शरीर जो पंचभूतों का दिखाई देता है तो इस स्थल शरीर जो पंचभूतों का दिखाई देता है इसके अंदर इंद्रिया भी है इतनी इंद्रिया हैं का पंच प्राण है तो प्राण तो वायु विशेष है अलग तत्व नहीं है इंद्रिया तो अलग तत्व हैं, और ये बात तो आती है ना ये सब इसके अंदर है और महत्व तो अहंकार भी इसके अंदर है तो जब ब्रह्मा जी का शरीर उन्होंने बनाया तो उसमें भी महात अहंकार और ये पंचभूत इंद्रिया सभी है तो सबको जब ब्रह्मा के शरीर बनाया तो सबका उपयोग हो गया सबका उपयोग और बहुत सारी इंद्रिया और ये सब भगवान बना देते हैं तो ब्रह्मा जी जिसको जिसको शरीर बनाएंगे वही इंद्रियों को लगा देंगे करने भगवान दे इंद्रियों को बना है। है। तो बना देंगे तो लिखा है ना कि भगवान स्वयं ब्रह्मांड के कारण मतलब महादादी सब भगवान स्वयं ब्रह्मांड के कारण महादादी और उसके अंदर चतुर्मुख रचना करते हैं हो जाएगा उसके अंदर चतुर्मुखी रचना करते हैं। कहते हैं परमात्मा ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के कारण को करते हैं। तो अब अब ब्रह्मा जी उनको बना दिया ना भगवान ने तो अब ये भगवान क्या करेंगे ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर सब कार्य करेंगे ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर सब कार्य करेंगे कौन अच्छा जब सीखा तो उनकी वो वो आपके अनुसार चलेंगे अपने अनुसार चलेंगे ये बताइए यामी देखना अंडा अंतर्गत वस्तु चेतना अंतर्यामी भूत चेतन यहाँ पर कौन है ब्रह्मा चतुर्मुख चतुर्मुख के अंतर्यामी हो करके ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की रचना करते है ब्रह्मांड के अंदर और जितनी सृष्टि होगी ना ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांड तो शत्रु लोकों वाला है ना तो उसके ब्रह्मांड के अंतर्गत जिन प्राणियों की सृष्टि होगी फसलों की सृष्टि होगी उसको कौन करेगा सृष्टि है कौन करेगा ईश्वर करेंगे कैसे ईश्वर करेंगे ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर करेंगे ब्रह्मा के अंतर्याम होकर करेंगे ये बताया गया कहते हैं कि ये ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर परमात्मा ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की रचना करते हैं चेतन चेतन चेतन गर्थ है ब्रह्मा और ब्रह्मा के अंतर्यामी कौन है भगवान अंतर्यामी गर्भ होता है अंदर रहकर नियमन करने वाला अंदर रहकर नियमन करने वाला मतलब शासन करने वाला प्रेरणा करने वाला अंतरयामी अर्थ ये नहीं है कि जानने वाला अंदर रहकर जानने वाला इतना संकुचित से नहीं है बल्कि अंदर रहकर के प्रेरणा करने वाला शासन करने वाला ये कि ब्रह्मा के अंतरयामी होकर परमात्मा ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की रचना करते हैं अंडानी क्या अनेक है ब्रह्मांड की रचना भगवान करते हैं ब्रह्मांड कितने होते कहते अनेक कितने होते हैं और ब्रह्मांड में चतुर्दश लोग होते हैं कितने लोग भू भुआ स्वा महाजना तथा सत्य भू भु, भुआ भूलोक भु तो पृथ्वी लोग हो गया भूअर लोक हो गया अंतरिक्ष लोग सारे आदि सब किसने हैं स्वाग ऊपर है तो सात लोग ऊपर के और सात लोग नीचे के अतल वितल सुतल पड़े रसातल पाताल ये सब नीचे के सात लोग हैं सात लोग नीचे भी पूण आत्माओं के लोग हैं नीचे के लोगों की बड़ी महिमा दूसरे पुराण में देखो भगवान सूर्य प्रकाश करता है किंतु गर्मी नहीं कर सकता है उष्णता नहीं पहुँचा सकता है चंद्रमा प्रकाश करता है कि शीतलता नहीं पहुँचा सकता है पुण्य यक्ष सब में रहते हैं दैत्य भी रहते हैं जैसे पूर्ण आत्मा लोग हैं तो भी ऐश्वर्य है देखेंगे यहाँ पर की ब्रह्मांड चाहिए चतुर्दश लोक युतानी क्या चा, चतुर्दश लोक युतानी अनेकानी या है ना और एक ब्रह्मांड में कितने लोग हुए चतुर्दश ऊपर के लोग साथ लोग और चौदह लोगों से युक्त अनेक ब्रह्मांड कितने ब्रह्मांड होते हैं ये कितनी सृष्टि है ये किस किसके अंदर है एक ब्रह्मांड के अंदर की भी सृष्टि को पता नहीं चलता कितनी बड़ी है इस, इस ब्रह्मांड के आकाश कंथ पा सके लोग तो एक ब्रह्मांड का ही पूरा पता नहीं चलता है एक ब्रह्मांड के एक लोक का पता नहीं चलता है किस लोक का भी लोक का, तक है, ऊपर नीचे के लोगों को कौन जानता पाएगा भगवान की कृपा हो ईश्वर भक्त हो कोई योगी हो तो वो जाकर के देख सकता है नहीं तो नहीं, नहीं देख पाएगा अच्छा जी चतुर्तुर युगानी अनेकानी और लोकों से युक्त अनेक होते हैं तो लोकों से युक्त एक ब्रह्मांड हो गया ना और ब्रह्मांड में कहते हैं कि वो क्या लोकालोक पर्वत बताते जैसे प्रकाश है ना आप चले जाइए चले जाइए और शास्त्रों के अनुसार तो बहुत वर्णन है कि ये क्षीर समुद्र है ना नहीं ये ये तो कैसा है ये तो खारे पानी का समुद्र है इसके बाद फिर खारे पानी के समुद्र के बाहर फिर पृथ्वी मिलेगी उसके बाहर क्या है कि फिर वो कहीं इच्छु समुद्र आ जाएगा फिर उसके आगे पृथ्वी कहीं मणि में भूमि होगी कहीं सुवर्ण में भूमि होगी कहीं हीरत में होगी बैदूर मण की भूमि होगी फिर क्या है कहीं क्षीर समुद्र आएगा कहीं दली समुद्र आएगा कहीं मधु समुद्र आएगा हर पृथ्वी के बाहर एक समुद्र और फिर समुद्र के पार पृथ्वी और फिर पृथ्वी के पार समुद्र समुद्र भी कहीं मधु समुद्र है कहीं सूरत समुद्र है कहीं दरी समुद्र है ऐसा ऐसा मरकतमढ़ी की भूमि ऐसा ऐसा सब बताते हैं और जब है उत्तर जिसमें बताया है उत्तर उसे वो पी लीजिएगा जम्मू द्वीप भी बताते है की जामुन का पेड़ है वहाँ तो इसलिए उसका नाम जम्बूद्वीप हो गया है पेड़ बड़ा है तो उससे नाम हो गया ओ, अब जब ब्रह्म ये एक लोक समाप्त होगा ना जब किनारे किनारे जाएंगे तो लोकालोक पर्वत है जो ब्रह्मांड की परिधि है तो इस तरफ प्रकाश रहता है उस तरफ प्रकाश नहीं रहता है एक तरफ प्रकाश रहता है एक तरफ प्रकाश नहीं रहता ये लोकालोक पर्वत है ऐसे ना उद्र प्रकाश नहीं रहता वो उसमें भागवत में आता है ना कि इसके गुरु गुरुपुत्र को लेने श्री कृष्ण गए हैं ना श्री कृष्ण भगवान है पुत्रों को लेने गए हैं तो वहाँ अंधकार था तो घोड़े चल नहीं पाते थे सुदर्शन चक्र को आगे लगाया तो वो लोकालोक पर्वत का वर्णन है भागवत में कि वहाँ पोषने पर अंधेरा था तो घोड़े चंद नहीं पाते थे तो सुदर्शन चक्र को आगे रखा तो उसके प्रकाश के सहारे फिर घोड़े आगे बढ़ने लगे बताते हैं तब वो कहा कृष्ण भगवान के पास गए जा करके गुरुपुत्रों को लाए तो अब हम क्या बताते हैं आपको कि जो ब्रह्मांड है ना तो लोकालोक पर्वत के पार चले जाइए तो एक के बाहर आवरण है सात आवरण होते हैं सप्तावरण भेद कर रामचरित मानस में है सात आवरण भेद करके सात आगे चले गए सात भूसुंडी आगे चले गए तो यहाँ विष्णु पुराण में भी आवरण बताए हैं सात आवरण कैसे ब्रह्मांड के बाहर एक आवरण किसका पृथ्वी का ये ब्रह्मांड से दस गुना दस गुना बड़ा क्या है पृथ्वी का आवरण और पृथ्वी के आवरण के बाहर उससे दस गुना बढ़ा जल का आवरण और उसके बाहर उसके आगे दस गुना तेज़ का आवरण। और उसके बाद दस गुना बढ़ा वायु और उसके बाद दस गुना बढ़ा आकाश का आवरण उसके बाद दस गुना बड़ा आकाश के बाद अहंकार का और उसके बाद दस गुना बड़ा महत्व का तो कितने औरण हो जाएंगे सात औरण बताएंगे ऐसा ऐसा एक ब्रह्मांड हजार जन्म में भी पार नहीं पा सकता है इसलिए हरी भक्ति करनी चाहिए सब संसार को ऐसे ही अनित्य समझते थे और ऐसा है वो बचाते जी जी जी जैसे परमात्मा का अंत नहीं है वैसे प्राकृतिक पदार्थ भी ऐसे ही अनुसंधान करते तो जीवन चला जाता है लोगों को संसार का अंत नहीं होता है संसार की खोज का भी नहीं होता है, <laughs> कही है का। कहीं अंत नहीं है क्या चतुर्दश लोग और चौदह लोगों के युक्त अनेक ब्रह्मांड है उत्तरोतरम उत्तरो दस गुणे सात आवरणों से आवृत है सात आवरणों से आवृत है आवृत है मतलब अच्छा दीप है लग गया और चतुर्दश लोकों से युक्त अनेक ब्रह्मांड उत्तर दस गुणे सात आवरणों से आवृत है और ये कैसे हैं? ईश्वर से क्रीडा कंडूक स्थानीय यानी ईश्वर की क्रीडा कंडुक के समान है मतलब ईश्वर के खिलौने के समान है ये ब्रह्मांड कैसे ईश्वर के हाँ छोटे छोटे खिलौने लोग मिट्टी के बनाते हैं प्लास्टिक के बनाते हैं उसकी कोई कीमत होती है।, है लड़के जो है खिलौने को मिट्टी के खिलौने बनाते है उसको छोड़ देते हैं देखा होगा आपने लड़के बहुत परिश्रम करके घर बनाएंगे मिट्टी ला करके तालाब से घर बनाएंगे और तो तुरंत तो उसको तो बिगाड़ बन गए जैसे जैसे क्रीडारथ बालक जैसे क्रीडारथ बालक के, के क्रीड़ा का उपकरण क्या होता है खिलौना रत बालक के क्रीडा का उपकरण क्या होता है खिलौना वैसे लीला रत परमात्मा के लीला का उपकरण है समझे लीला रत परमात्मा की लीला का कौन यह ब्रह्मांड ये सब लीला का उपकरण है ब्रह्मांड चलिए तो ये समझ गए बात है ईश्वर की क्रीडा के समान है क्रीडा कंडूक समझ गए जैसे की क्रीडारथ बालक के क्रीड़ा का उपकरण होता है खिलौना वैसे लीला रस भगवान के लीला को उपकरण है ये ब्रह्मांड और ये अनेक ब्रह्मांड बताए हैं ना तो कैसे कितनी देर में बनाते हैं भगवान किसके बाद किसको बताते हैं बनाते हैं तो कहते हैं जल के बुद्धुद्ध के समान युगक रचित होते हैं भगवान के द्वारा जल देखो बरसात में देखना जल खूब भर जाता है वहाँ बुलबुलें उठते बुलबुले समझते हैं ऐसे ऐसे। तो बुलबुलें जो है ना बरसात में जब जहाँ ज्यादा पानी होता है ना नीचे तक तो बुलबुले एक साथ बहुत उठते हैं ना तो जल में उठने वाले बुलबुलों के समान एक युगप बुलबुले उठते हैं तो जल में उठने वाले बुलबुलों के समान सभी बुलबुल्ड रखी रख जाते हैं एक साथ ब्रह्मांड भगवान बना देते हैं भगवान के संकल्प की सृष्टि है जिसे अविद्या से और माया से कल्पना से ऐसा कुछ नहीं है कल्पना करके दो रूपी अपनी नहीं बना सकता खाने के लिए अब इतनी बड़ी सृष्टि तो कल्पित के नहीं चला भगवान ने सत्य संकल्प से बना हुआ है बना तो कोई संसार में कल उत्तर शर्म नहीं आती हम्म की चतुर्दश लोगों से युक्त अनेक ब्रह्मांड उत्तरोत्तर दस गुणे सात आवरणों से आवृत है ईश्वर की कीड़ा तंगुक के समान हैं और जल के जल में उठने वाले बुध के समान युगपत रचित होते हैं इसके द्वारा रजित होते हैं क्या जल बुधविस्टानी प्रश्तानी थी जब बहुत ज्यादा वर्षा हो ना तो कहते ओखा आ गया हिंदी में गंगोखा प्रयोग है ना ओखा प्रवाह जल नीचे तक भर जाए ऐसा हो सकता है कि नहीं बरसात के दिनों में हमने देखा है पहले बरसात ज्यादा होती थी तो जो गांवों में जो कुआ होते है ना तो ऊपर तक पानी आ जाता था ऊपर तक लेवल आप हाथ से जो आप किनारे बैठ जिसमें बड़ी बड़ी रस्सी लगाकर पानी खींचते थे बरसात में जाकर के ऊपर बैठ कर लोटा से पानी निकाल लो तो पानी ऊपर आएगा ऐसे और ज्यादा बरसा होगी तो सब जगह पानी आ जाता था तो उस समय अपने आप हाँ बुलबुले उठते रहते थे पानी ज्यादा होने से बुलबुले उठते रहते अपने आप उठते रहते भूमि पर भूमि पर भी उठते थे उस समय से अब तो बरसात अधिक नहीं होती है सबसे कम बरसात महाराष्ट्र गुजरात में है गुजरात में भी वर्षा कम है महाराष्ट्र में भी कम है अब तो सबसे वर्षा कम हो गई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी वर्षा नहीं है उत्तर प्रदेश में वर्षा नहीं तो तो होती बहुत वर्षा होती है पेड़ की कमी कर दिया ना लोगों ने जंगल काट करके खेती बना दिया खेती बना दिया मकान बना दिया और भगवान वर्षा सबके लिए करते हैं पेड़ों के लिए वर्षा करते हैं और जंगल में रहने वाले जो जंतु हैं उनके लिए जानवरों के लिए भी वर्षा करते हैं तो सब पेड़ पौधे तो काट दिए जंगल काट दिए जानवर हो गए खत्म तो भगवान ने सोचा इनको पानी क्यों देना ये तो इनके अंदर कोई होता है नहीं दया है नहीं स्वार्थपरायण लोग हैं सबको तो कष्ट दिया है, तभी बता जंगल हो जाए तो भी बर्फा होने लगेगी भगवान तो सबके हैं केवल मनुष्य को थोड़ा क्षमता रहेगी तो भगवान बर्षा करेगा कम से कम पेड़ पौधे को पर्याप्त होनी चाहिए देख के नहीं आगे दया नहीं है ना पहले लोग पेड़ पोधे बहुत लगाते थे और ये सोच के लगाते थे कि हम नहीं खाएंगे तो कोई खाएगा ये भावना से पेड़ लगाए जाते थे कि यात्री निकलेगी धूप लगेगी तो बैठ करके यहाँ छाया लेंगे पहले तो ये मोटर गाड़ी तो नहीं होती थी लोग चलते थे तो कोई यहाँ से निकलेगा धूप लगेगी बैठ कर छाया लेगा ये भावना थी थका होगा तो थल तो खाएगा हुए लोग क्यों बनाते थे अमरे लिए नहीं कोई रास्ते मार्ग से कोई निकलेगा पानी पिएगा ये भावना थी अब यह भावना नहीं है अब तो ये सोचता है व्यक्ति काम करने के पहले इससे हमको क्या मिलेगा यही लक्ष्य आजकल धन प्रधान हो गया ना व्यक्ति पहले के लोगों का धन प्रधान नहीं था सेवा दया धर्म प्रधान था तो सेवा से दया से सब काम करते हुए प्रेरित होकर आज स्वास्थ्य प्रेरित होकर और बहुत लोग काटते हैं लगाते नहीं है काटना तो समझते लगाते नहीं है पहले लोगो को ये भावना नहीं रहती थी अभी गाय भी कितनी कम हो गई पहले के लोग तो बड़े प्रेम से किसी के घर में गाय ना हो बैल ना हो तो लोगों का मन नहीं लगता था जैसे बच्चों के बिना मन नहीं लगता है तो पशुओं को बिना मन नहीं लगता तो लोग प्रेम से उनको रखते थे खिलाते थे खिलाते थे आजकल लोग सोचते हैं की बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा नहीं रखते लोग स्वार्थ न होने पर भी लोग रखते थे ऐसा प्रेम था पहले ऐसा है इसमें कितने भूत हुए है ना तो सब मिला करके ब्रह्मांड बन गया पंचभूतों से तो ब्रह्मांड बन गया और ब्रह्मांड शरीर में महा अहंकार आदि इंद्रियां सब हो गई है ना तो जितने रचे गए सब सबका उपयोग हो गया आगे देखेंगे तो भूत पंच हो गए ना भूतेश मध्य आकाशो अवकाश हेतु इन पंचभूतों के मध्य में अवकाश का हेतु कौन है आकाश ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिलम Punar, punar, vichitre, punar. Namah, Shivaaya, Madhva, Kaliya, Vishnu. Om, Shantih, Shantih, Shantih.